मिस्टर लिंकन गजब करते थे वो मिस्टर ब्लीस के छठे क्लास, क्लास के बच्चों को नेचर वॉक के लिए ले जाते थे वो कभी कभी रात में स्कूल के पिछवाड़े में तालाब के बगल में अपना टेलीस्कोप फिट करते थे और बच्चों और उनके परिवारों को सितारों का लुफ्त उठाने के लिए आमंत्रित करते थे और सर्दियों में वो क्रिसमस के नाटक में शांता क्लॉज बनते थे और वो बाकी सभी धर्मों के त्योहारों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे वैसे मिस्टर लिंकन बिल्कुल सादे और शांत थे यूजीन एस्टर हाउस को छोड़कर बाकी सभी यही सोचते थे यूजिन को सभी लोग मतलबी के नाम से बुलाते थे यूजिन सभी शिक्षकों को चिढ़ाता था और खेल के मैदान में सभी बच्चों के साथ मारपीट करता था वो बिल्कुल भी एक स्कूल छात्र जैसा नहीं था उसने मिसिस डंकन को अंग्रेजी की कक्षा में लगभग पागल कर दिया था कला की टीचर मिस चू उसे अपने क्लास से हटाना चाहती थी यूज़ीन बहुत बदमाश था वो हमेशा गुस्से में रहता था बच्चों को गालियां देता था और मौका मिलने पर उन्हें पीटता था युजिन वास्तव में एक बुरा लड़का नहीं है मिस्टर डंकन कहते थे वो खुद से परेशान है लेकिन पूरे स्कूल में लगभग हर किसी के लिए युजिन एक बड़ी परेशानी बन चुका था वो एक बुली था फिर एक दिन वो पहली कक्षा की एक बच्ची पर चिल्लाया तुम क्या देख रही हो यूजिन बदमाशिन चिल्लाया फिर उसने उस बच्ची को नीचे धकेला और उसका बैग छीन दिया जाओ शौक से जाओन से बिल्कुल नहीं डरता फिर रुक गया क्योंकि मिस्टर लिंकन वही खड़े थे फिर घंटी बजी और यूजिन भाग गया के बारे में और गंभीरता से सोच रहे थे रहे थे उस डाली पर एक चमकदार लाल कार्डिनल पक्षी बैठा था मिस्टर लिंकन ने यूजीन को एट्रियम की खिड़की पर खड़े पेड़ों पर पक्षियों को निहारते हुए दो बार और देखा मिस्टर लिंकन ने अचरज किया क्या वो संभव था कुछ दिन बाद मिस्टर लिंकन ने यूजिन को अपने ऑफिस में बुलाया यूजिन एक कुर्सी पर बैठ गया मिस्टर लिंकन ने अपने डेस्क की दराज खोली और उसमें से एक खूबसूरत किताब निकाली वो चमकदार रंगीन किताब पक्षियों के बारे में थी उन्होंने एक पन्ने की ओर इशारा किया पक्षियों का नाम नहीं पता है यूजी अपनी कुर्सी से उठा और मिस्टर लिंकन के करीब गया वो रेड कैप नट हैच है साल में इस समय वो अक्सर नहीं दिखते हैं ऐसा लगता है तुम पक्षियों के बारे में बहुत कुछ जानते हो मिस्टर लिंकन ने गर्म से भरी मुस्कान के साथ कहा हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि मैं लंबे अरसे तक अपने दादाजी के फार्म पर रहा था और वहां बहुत सारे पक्षी थे मुर्गियां थ्रेश और घास के पक्षी हमने वहां कबूतरों को भी पाला था तुम्हारे दादाजी बहुत रोचक इंसान लगते हैं मिस्टर लिंकन ने कहा लेकिन फिर युजिन के कमरे से बाहर निकल गया एक हफ्ता बीतने के बाद जब यूजिन एक दिन एट्रीएम के पास से गुजरा तो मिस्टर लिंकन ने उसे देखा वो उदास दिख रहा था क्या तुम मेरी एक मदद करोगे मिस्टर लिंकन ने पूछा क्या वो एट्रीएम पक्षियों से भरा होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर अभी कोई पक्षी आ ही नहीं रहे हैं फिर प्रिंसिपल ने खाली एट्रियम को देखा में गलत किस्म के पौधे हैं जो पक्षियों को आकर्षित नहीं करेंगे। अभी वहां उनके लिए सही भोजन नहीं है फिर यूजीन दूर जाने लगा। क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें ये सब दिखाया? तो स्तब्ध हो गया उसने पक्षियों की अपने हाथों में दिया और हॉल के नीचे चला गया जैसे ही दिन बीते उस किताब ने कभी यूजिन का साथ नहीं छोड़ा अंग्रेजी की टीचर ने यूजिन को कक्षा में वो किताब पढ़ने की इजाजत दी मैं उसे पढ़ते हुए देखकर बहुत खुश हुई विशेष ने कहा और जब वो उस किताब को नहीं पढ़ रहा होता है तो वो हमेशा एड्रेम में होता था यूजिन और मिस्टर लिंकल ने पक्षियों को आकर्षित करने के लिए पौधों और झाड़ियों और पक्षियों को खिलाने के लिए अनाज और उपयुक्त बीजों की एक सूची बनाई थी उन्होंने पक्षियों के भोजन के लिए तीन फीडर भी बनाए थे उसके बाद एडम धीरे धीरे पक्षी आने लगे Hatch, दूसरे बच्चों को चिढ़ाता भी नहीं था फिर एक दिन मिसन के ऑफिस में गई एटरे में घोसले के दो मालबर्ड बत्तखे हैं मिस्टर लिंकन हॉल में पहुंचे और वहां उन्होंने एक नर और मादा मॉलबर्ड मॉलर्ड को उनका घोसला एट्रियम के दक्षिण पूर्वी कोने को देखा। बस एक है बत्तकों को पानी के पास रहना जरूरी होगा उन्हें बाहर तालाब में जाना होगा क्योंकि उनके बच्चे अपने माता पिता की तरह उड़कर बाहर नहीं जा पाएंगे मुझे उम्मीद है कि यूजिन तुम सोचकर उसका कोई हल जरूर निकालोगे मिस्टर लिंकन ने कहा और फिर उसने Eugene के कंधे पर फिर उन्होंने यूजिन के कंधे पर हाथ रखा अब यूजिन कोई मतलब ही लड़का नहीं रहा था तीन दिन बाद ही हॉल में कोहरा मच गया मिसेस बिल्डिंग यूजिन के साथ मिस्टर लिंकन के कार्यालय में पहुंची मिस्टर लिंकन ने यूजिन को अविश्वास से देखा क्या हुआ उन्होंने पूछा मैं चाहती हूँ कि यूजिन आपको पूरी बात बताई मिसिज बिल्डिंग ने कहा लेकिन यूजिन ने वैसा कुछ नहीं किया वो घृणास्पद और उदंड दिख रहा था लंच की कतार में परेशानी शुरू हुई मिसिस बेलडिंग ने कहा यूजिन ने मेक्सिको से आए हमारे दो छात्रों को चुना और उन्हें मेंढक और भूरी चमड़ी के नाम से बुलाया मैं इस मामले की जांच करूंगा यूजिन ने मिस्टर लिंकन की तरफ देखा यह मुझे पता है यूजिन कोई व्यक्ति जो पक्षियों से प्यार करता है जैसे तुम करते हो उस इंसान के दिल में कभी नफरत नहीं हो सकती है फिर यूजिन रोने लगा जब मैं आपकी मदद करने के बाद देर से घर पहुंचा तो मेरे पिताजी एकदम पागल हो गए वे उन्होंने कहा कि तुम हमारी जैसे नहीं रंगों के पक्षी इस जगह को सुंदर नहीं बनाते हैं यूजिन ने अपने हा में अपना सिर हिलाया ठीक है।, है भगवान ने उन सबको बनाया है सभी प्रकार के पक्षियों को उसने हम सभी को अलग अलग बनाया है युजिन सच्चाई ये है कि स्कूल में तुम भी जै, तुम जैसे सभी बच्चे अपने तमाम मतभेदों और अंतरों के बावजूद मेरे छोटे पक्षी हो हाँ मेरे छोटे पक्षी और तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ कहा उसमें क्या सही था या क्या गलत उसका जवाब भी इसी में है मिस्टर लिंकन ने कहा मेरे पिताजी आपको बुरे नामों से बुलाते हैं मिस्टर लिंकन उनके पास हर किसी के लिए जो उनसे अलग है एक बदसूरत नाम है मिस्टर लिंकन ने लंबे समय तक बात नहीं की यूजे कभी कभी लोग अपनी सोच में फंस जाते हैं जैसे कि के उसे ट्रेन में फंस गई है मिस्टर लिंकन ने सोच समझ कर कहा पर मेरे दादाजी ऐसे नहीं थे मिस्टर लिंकन ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा मैं तुम्हारे दादाजी से मिलना चाहता हूँ लेकिन यूजिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा चाहे घर में बुरी चीजें होती हूं फिर भी यहाँ स्कूल में तुम मेरे सभी छोटे पक्षियों के साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार करोगे तुम किसी को चिढ़ाओगे नहीं और न ही किसी को बुरा वाला कहोगे कृपया मुझसे यह वादा करो यूजिन ने वादा किया जैसे जैसे दिन बीते मॉल नर्मदा ए से बाहर निकलकर स्कूल के ठीक पीछे तालाब पर चले गए वे अपने बच्चों को अब लंबे अरसे के लिए अकेला छोड़कर जा रहे थे यूजीन और मिस्टर लिंकन जानते थे कि अब समय आ रहा था जब उन्हें बत्तखों के बच्चों को भी ए से बाहर निकालकर तालाब तक ले जाना होगा उसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और जब वो बड़ा दिन आया तो बच्चों को अपनी अपनी कक्षाओं में ही रुकने को कहा गया फिर यूजिन और मिस्टर ने ए ट्रेम का दरवाजा खोला और वे उसके अंदर गए और वे दोनों मालाड़ माता पिता की तरह कहने का अभ्यास कर चुके थे फिर उन्होंने बत्तखों के बच्चों से बातचीत की और उन्हें पीछे पीछे आने के लिए राजी किया नरमलाड ए ट्रेम के दरवाजे पर चढ़ गया और उसने हॉल के नीचे झाँका हॉल में के अंत में नरमलाड लॉन और तालाब दोनों को देख सकता था गिंग गिंग ने कहा मादा मलाड़ पहले बाहर आई फिर एक एक करके उसके बच्चे उसके पीछे पीछे आए यूजिन हॉल के नीचे चला गया वो उन्हें बार बार बुला रहा था और मलाड़ परिवार उसके पीछे पीछे आ रहा था फिर नर मादा ने तुरंत अगवाई की और बत्तखों के बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े बाहरी द्वार पर बच्चे एक पल के लिए रुके फिर नर मलाड द्वार से बाहर कूदे और उन्होंने अपने प्रत्येक बच्चे को आज्ञा पालन करने के लिए मनाया मिस्टर लिंकन और यूजिन दोनों ने बत्तखों को पहाड़ी से नीचे दौड़ते हुए देखा अंत में नर बत्तख और उनके बच्चे एक साथ तालाब में कूद गए अब मुझे पता लगा कि बत्तक के बच्चों को पानी कितना पसंद है मिस्टर के के के के चोटी पर इकट्ठे हुए थे उन्होंने दूर उन्हें दूर से देखने के लिए कहा गया था फिर यूजिन ने पीछे से अपने नाम पुकारने की आवाज सुनी यूजिन बेटा तुम कहां हो वो यूजिन के दादाजी थे यूजिन पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा मिस्टर लिंकन भी वहां गए या मेरे दादाजी हैं यूजिन ने कहा मुझे पता है मिस्टर लिंकन ने कहा यूजिन उनकी ओर मुड़ा क्या मिस्टर लिंकन का इस चमत्कार से यानी उसके दादाजी के वहां होने से कुछ लेना देना था फिर दादाजी ने मिस्टर लिंकन का हाथ अपने दिल से अपने दिल से हिलाया मैं निश्चित रूप से आपके साथ फिर से रहना चाहूंगा दादाजी यूजिन ने कहा और फिर यूजिन और उसके दादाजी एक साथ पहाड़ी पर चले गए दादाजी ने अपना हाथ लड़कों के कंधों पर रखा हम देखेंगे बेटा हम जरूर देखेंगे उन्होंने कहा बाद में यूजिन और मिस्टर लिंकन एक साथ तालाब के किनारे नीचे आपने मुझे अपनी काली कोटरी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया मिस्टर लिंकन यूजिन मुस्कुराया फिर वो रुका और उसने अपनी प्रिंसिपल की आंखों में देखा मिस्टर लिंकन में जरूर कुछ ऐसा करूंगा जिससे आपको मुझ पर गर्व हो मैं वादा करता हूं